पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण मदश्यते पूर्णश पूर्णमदाय पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति श्रीमद्भगवीता तयोदश अध्याय तृतीय श्लोक के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था इसमें प्रथम प्रथम श्लोक में कहा था शरीरम इधम शरीर यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है इसको क्यों क्षेत्र क्षेत्रम जीवात्मा को पतन से बचाता है यदि पुण्य कर्म करेगा तो जीवात्मा को बचाए के लिए इसको क्षेत्र कहा जाएगा अथवा क्षीयते यदि क्षेत्र नाश होता है क्षण हो, जा, हो जाता है इसलिए क्षेत्र कहा जाता है इत्यादि व्याख्या की थी तो इगम शरीरम कौन था यह क्षेत्र में विधि ए तद यो व्यक्ति जिस क्षेत्र को जो जानता है क्षेत्र के इतना उसको क्षेत्र के कहते दो ही वस्तु है एक जाने जाने वाला एक जानने वाला दो ही है यहां दो है उनका आगे स्वरूप बताएंगे तत्म इत्यादि कहा था द्वितीय श्लोक कहा था क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान यथेष ज्ञान मतमो में कहा था तो अगे तृतीय श्लोक आरंभ होता है क्षेत्र था वह क्षेत्र के तो मेरा ही मैं ही हूँ एक उपाधि के कारण क्षेत्र को तो रूप से पास रहा हूं मैं ही हूँ अब सारे क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्र में बोल रहा है तदेवा अनुप्राविशत सूर्य आधार पर क्षेत्र चेटर क्षेत्र ज्ञानम यतज ज्ञानमतम कहा था क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान यही ज्ञान मुख्य ज्ञान है मेरा ज्ञान यही ज्ञान है एक दो का विभाग करना ही ज्ञान कहा जाता है कितने त्याज्य है कितना अंश ग्राह्य है दो विभाग करना इसी को ज्ञान कहा जाता है इत्यादि कहा तृतीय श्लोक के लिए भाष्य तो कुछ हो गया तृतीय श्लोक का भी एवं श्लोकदय व्याख्या या श्लोकांतरम अवतार ही अवतरण इस प्रकार दो श्लोकों का व्याख्या हो गई पूर्व में प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक आगे तृतीय श्लोक का इधम शरीर इत्यादि श्लोकों परिष्ठरी आदि दो श्लोक में कहा गया जो विशेष पदार्थ है क्षेत्राध्याय इसमें से क्षेत्र संबंधी बात करनी है क्षेत्राध्याय और क्षेत्रज्ञाध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग है यहां इसका अध्याय के नाम क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगों नामय जो का विभाग करना है क्षेत्र क्षेत्र तो एक अंश क्षेत्राध्याय होता है इसका और दूसरा अंश क्षेत्रज्ञाध्याय होता है तो अध्याय हो जाता है विवाद करने का क्षेत्राध्याय अर्थ जैसे संग्रह श्लोको है वो प्रश्न का संक्षेप में कहा जाने वाला जो श्लोक है क्षेत्र का क्या क्या विषय है संक्षेप में कहना ये यह तृतीय श्लोक इसके लिए है आने वाला जो श्लोक उसके लिए कहा तत्विदा जी कहा है किसके लिए कहा अर्थ से जिसको व्याख्या करना इष्टा है क्षेत्र को व्याख्या करना इष्टा है अभी भ्याजि ख्या, भ्याजि ख्या, जो व्याख्या करना इच्छा है जिस विषय का किसका क्षेत्र का संग्रह उपन्यास है संक्षेप का यहाँ रखना संक्षेप में रखना संग्रहण उपन्यास है संग्रह उपन्यास है संक्षेप के द्वारा कथन करना यह न्याय युक्ति संगत है जो व्याख्या होता है व्याख्यान करना है उसका संक्षेप में पहले कहना युक्ति संगत है इसलिए पहले तृतीय स्वरूप में संक्षेप में बताए कि क्षेत्र क्या है संक्षेप आगे विस्तार करेंगे महाभूता ने आदि चतुर्थ पंचम में विस्तार करेंगे क्षेत्र का यही तो कहा गया था श्लोक भी हो गया था तत्षेत्र एक अतिक्षा यदिकारी तश्चात सच यो प्रभाव तत्म से कहा तत्म तत्शब्द से इधम शरीरम जो लिया हो तो शरीर को तत्शब्द से लेना जो प्रथम श्लोक में इधम शरीरम कौनते कहा था उसी को तत्शब्द तो से पकड़ना तत्सर्व सर्वनाम है सर्वनाम पूर्व परामर्शी होता है पूर्व में कहा गया तो प्रथम स्लोक में कहा था क्षेत्र तत् क्षेत्र वो जो क्षेत्र है जिसको शरीर शब्द से कहा था पहले वो क्षेत्र जो क्षेत्र है यह क्षेत्र है यह अदृश्य जिस प्रकार है ये इसमें क्या क्या धर्म है इस शरीर में क्या क्या मिलकर के बना हुआ है ये यह विकारी जो जो जिसका जो विकार होगा कार्य होगा इससे कौन सा कार्य होता है इस क्षेत्र में सभी सभी कार्य भी नहीं सभी कारण में नहीं है या कारण भाव से एकत्रित होकर के बैठे हुए क्षेत्र है ये यदि यत जिससे क्षेत्र होता है जिसको अव्यक्त शब्द से आगे बोलेंगे क्षेत्र का कारण अव्यक्त है बोल प्रकृति है यत जिससे जो होता है जिससे जो होता है ये पांच बातों को पता होगा कहा क्षेत्र तो जो क्षेत्र है वो जिस प्रकार है जो विकार वाला जो कार्य वाला है ये और जिससे होता है जो होता है ये पांच बातों को यह कथन करना है आगे विस्तार होगा इसका और सच्चाई यद्द से के को लेना पूर्व ज्योतिप्रष्को कहा था क्षेत्र के शब्द से प्रथम में भी कहा था क्षेत्र के शब्द से ये दुव्यंपरा हो क्षेत्र ज्ञा तदा क्षेत्र कहा था सब हमारे क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र में न पहुंच सके और क्षेत्र सब हमारे पुलिंग में है सब हमारे क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्रज्ञ यो जो क्षेत्रज्ञ है जो पूर्वोक्त क्षेत्रज्ञ है प्रथम श्लोक में कहा गया क्षेत्रज्ञ है यद प्रभाव जो प्रभाव वाला होगा स्वयं कोई प्रभाव नहीं उसमें निरुपाधिक अवस्था में कोई प्रभाव नहीं तो सौपाधिक अवस्था में आगे त्रयोदश श्लोक से इसका पांच श्लोक में प्रभाव बताएंगे सर्वतः पाणीपादम तत् सर्वतोक्षिशिर मुखम आदि आदि पाँच श्लोकों में इस क्या प्रभाव रखता है उपाधि विशिष्ट होकर तो के क्या क्या हो जाता है उपाधि रहित में निर्विशेष है उपाधि विशिष्ट होकर के हाथ पैर सर्वत्र कह देते हैं सर्वत्र पानी पाए है नहीं हाथ पैरों से हाथ पैर वाला हुआ है वो हाथ पैर नहीं उसका ऐसी स्थिति क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है सब स्वतः निर्विशेष है और उपाधि को लेकर के सविशेष होकर के सारा संसार को दिखता है ये पांच सुबह को जिसका जो है तत् समाप्य से न माना संक्षेप है विस्तार तो हो नहीं पाएगा क्षेत्र का भी क्षेत्रज्ञ का भी समाप से न माने संक्षेप है मैं मैं बात क्या कृणो मेरे वाक्य से सुनो माने निश्चय करो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्षेत्र का स्वरूप निश्चय करो मेरे वाक्य से मैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे मा क्या मेरे वाक्य से श्रृणो माने निश्चय करो क्षेत्र क्षेत्र स्वरूप है निश्चय पर वो ये कहा बात से हो गया था ठीक है मैं देखना है यह निर्दिष्टम पहले अब है इसका भक्षिमाण अर्थे स्रोत मन समाधान बताते हैं आगे बताना है क्षेत्र का स्वरूप और क्षेत्र के स्वरूप उसके लिए संक्षेप में पहले बताते हैं आगे जो कहे जाने वाले हैं क्षेत्र का क्या स्वरूप है क्षेत्र के स्वरूप चतुर्थ श्लोक से आरंभ होगा क्षेत्र का और आगे जाकर के द्वादश अध्याय में से आरंभ होगा क्षेत्र के का तो अर्थे अर्थ आगे कहे जाने वाले विषय क्षेत्र के विषय में अभी कहना है क्षेत्र के विषय में अभी कहना है उनमें विषय में श्रोतुर मनसमाधान समाधान श्रोता के मन को एकाग्र करने के लिए श्रीलू शब्द से बोलेंगे सुनो ऐसा श्रोतुर मन समाधानार्थम श्रोता के मन को एकाग्र करने के लिए सूत्रित तो वाक्य था उपाय विवरण प्रतिज्ञान और प्रत्याशन संक्षेप कहा गया था पहले क्षेत्र और क्षेत्र के सदस्य कहा था सूत्रित्व तो संक्षेप संक्षेप जो वाक्य होता न, है ना उसका विषय वो तो उपाय होता है व्याख्या के लिए संक्षेप तृतीय श्लोक में बताएंगे और आगे व्याख्या करेंगे महाभूतान अहंकार आदि के द्वारा क्षेत्र का व्याख्या और क्षेत्र का व्याख्या भी आगे करेंगे क्या ये तत्व स्वामी अमृत अनादि परम ब्रह्मांड सप्तमास क्षेत्र कह व्याख्या करेंगे तो आगे जो कहे जाने वाले विषय हैं जिन विषयों की चर्चा होनी है आगे उसमें संक्षेप से कह गया जो वाक्य का विषय होता है वो उपाय बनता है संक्षेप में कारण पर उपाय बन जाता है साधन बन जाता है संक्षेप में उसी के लिए आगे व्याख्या आगे व्याख्या होनी है उसके, उसके यहाँ प्रतिज्ञा कर देते हैं संक्षिप्त से प्रतिज्ञा करते हैं इस प्रकार का यह निर्दिष्टम जिसका उपदेश हो गया निर्दिष्टा उपदेश उपदेशता एक ही चीज है निर्देश होना उपदेश होना एक ही होता है यद निर्दिष्टम जिसका उपदेश हो चुका है कथन हुआ है इधम शरीरम इति इदम शरीरम के द्वारा कहा गया था यह सूत्र ये श्लोक में तत् शब्द से उसी को लिया जाएगा जो पहले इदम शरीरम शब्द से कहा था या तत्शब्द तत् क्षेत्र में आयो तत्शब्द उसको परामर्श करेगा क्योंकि सर्वनाम है तत्शब्द सर्वनाम पूर्व परामर्श होता है पूर्व में क्षेत्र शब्द आया हुआ है निर्दिष्टम इदम शरीरम इति तत्व वही जो है वो तत्शनो तत् शरीरम तत् शब्द नो परामर्श इस श्लोक में आया वो तत् शब्द का माना परामर्श किया जाता है पूर्व आया क्षेत्र को यदम निर्दिष्टम क्षेत्र का जो निर्दिष्ट हुआ उपदिष्ट हुआ पूर्व में क्षेत्र का उपदेश हो चुका है प्रथम श्लोक में तत् माने वह क्षेत्र यादृक जिस प्रकार होगा यह क्षेत्र यादृक्ष यादृक्ष जिस प्रकार है यादृक यादृशम स्वकीय धर्म इस क्षेत्र में जो जो धर्म लगे हैं जो जो धर्म होंगे क्षेत्रीय का क्षेत्र का अपने धर्मों के द्वारा जैसा होगा क्या क्या धर्म इसमें हैं क्या क्या मिल के बना हुआ है ये संघात इसके द्वारा युक्त है ये कहना चाह रहे शब्द सबके साथ लग रहा है सब्द समुचार पांच बार सकार आया हुआ है सबको समुच्चय करने के लिए मिलाने के लिए ये श्लोक में पांच बार सकार है यज्ञ यादृक च यदिकारी यत यत प्रभाव पांच बार है तो सबका समुच्चय करना समुच्चय के लिए कहा यदिकारी तीसरा नंबर बोलते हैं ये क्षेत्र जो विकार वाला होगा ये क्या क्या कार्य इसमें होते हैं यदिकारी यो विकार होत्र क्षेत्र से यो विकार जो विकार माने कार्य यो कार्य होता हो तद विकारी जो विकार जिसका हो उसको यद विकारी बोला जाए विकार शब्द से यद विकार शब्द से इन्हीं प्रत्यय लगाकर यद विकारी बना दिया प्रथमा के रूप है यदिकारी अतः इन्हीं ठनव है जिसका जो विकार हो उसको यद विकारी बोला जाता है यथो मानी यमाच यद कार्य में यथा माने यमाच यतश यद यत बोला था यर्थ स्मार्त जिससे यत यद कार्य यत यथमान्त यद कार्य उत्पादित जो कार्य उत्पन्न होता हो जिससे जो कार्य उत्पन्न होता हो इति ये वो भी सब सोनो भैरे से बोला जाते हैं और सच या क्षेत्रज्ञ निर्दिष्टा सच शा, शा, यह सपद आया सर्थ पुलिंग वाचक हो तत्शब्द पुलिंग में प्रयुक्त है अभी तो क्षेत्रज्ञ निर्दिष्टा कहा जो क्षेत्रज्ञ पूर्व द्वितीय श्लोक में जो क्षेत्रज्ञ कहा था प्रथम श्लोक में कहा था ये तत्तीय तो व्यक्तितम बाहु क्षेत्रज्ञ इति तदवीर क्षेत्र के शब्द से कहा था जिसको उसी के स शब्द से लेना है वो तो क्षेत्रज्ञ भी यद प्रभाव स लेना है यद प्रभाव जो प्रभाव वाला है क्या प्रभाव <coughs> ये प्रभाव उपाधि कृता के द्वारा होने वाली जो शक्तियां हैं क्या क्या करता है सर्वतः पाणीपाद इत्यादि हो जाता है उपाधिकृत शक्तियां हैं सब वास्तविक रूप में कोई दुरुपाधि का निर्विशेष है वो उपाधि को लेकर वही हो जाता सब ये बोल रहा है तो उपाधिकृता शक्त यश्यत प्रभाव करता उपाधिकृत उपाधि के कारण से आने वाली शक्ति जिस है जिसमें उसको यद प्रभावश्य कहा है यश्य स यद प्रभावश्य जब जो प्रभाव जिसका है तत् क्षेत्र क्षेत्र की ओर यथात्म क्षेत्र क्षेत्र की यथार्थता बताऊंगा मैं अभी क्षेत्र का यथार्थ वास्तविकता क्या है क्षेत्र के का वास्तविकता क्या है तत् क्षेत्र क्षेत्र ओर यथात्म तथ तो, समाज से तत् क्षेत्र और क्षेत्र के, के यथार्थता देखिए यथा विशेषदम जैसे पृथक पृथक कर किया हुआ है क्षेत्र और क्षेत्र के क्यों क्षेत्र के क्षेत्र जाना जाता है क्षेत्र के जानने वाला होता है पहले कहा हुआ है जिस प्रकार विशेषण लगा दिया दोनों का समासे न मैने संक्षेपेण संक्षेप के द्वारा मैं मन मम वाक्य था मेरे वाक्य से ममक अर्थ मेरे वाक्य से शुणो माने सुनो कहा माने सुनना माने श्रुता अवधार केवल सुनना मात्र नहीं निश्चय करना ये इतना क्षेत्र है इतना क्षेत्र क्या है निश्चय करना क्षेत्र में क्या क्या आते हैं सारा संसार अनात्मजात पदार्थ सब क्षेत्र कोटि त्मा वर्ग जितने क्षेत्र में और इस शरीर में जो पाया जाएगा पूरे ब्रह्मांड में यही मिलेगा यह पिंडे सब ब्रह्मांडे ऐसा बोलते हैं जो पिंड में है, इसमें है वही सारे ब्रह्मांड में वही मिल रहा है और कोई नहीं मिलेगा चाहे अमेरिका जाओ कहीं भी जाओ भूमंडल में ये पेड़ पौधे पहाड़ नदी समतल भूमि यही मिल रहा और कुछ नहीं मिलता कहीं भी जाओ कहे पहाड़ ज्यादा होगा कहीं समतल भूमि ज्यादा होगी है तो वही है सर्वत्र एक जगह माने बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सबका निर्णय कर लेता है और जो बुद्धिहीन होगा उसको उस स्थान में जाना पड़ेगा उस स्थान में जाएगा तो कभी निर्णय कर ही नहीं पाएगा कहां कहां कितने हैं पता ही ना लगेगा सीधी ऐसी है बात ठीक में कहा इदम शरीरम यदि अनिर्दिष्टम जो पूर्वंग उपदेश हुआ है निर्देश हुआ है इदम शरीरम के द्वारा तत्शरीरम वही जो शरीर है तत्शब्द है ना परामृशि कहा जो श्लोक में तत् क्षेत्र में आया हो तत्शब उसको परामर्श संबंध रखता है प्रकृत अर्थत्व प्रकरण उसी का है शरीर का ही प्रकरण है यहां यह क्षेत्र का प्रकरण है तत् क्यों वहां शब्द उसी के प्रकरण में आया हुआ है योजना ने कहा तत् क्षेत्रम ज्ञातव्य मित क्षेत्र के जानना चाहिए क्यों त्याग करने के लिए मान मैं ये नहीं हूं इसके लिए क्षेत्र को जानना चाहिए ये शरीर शरीर, शरीर, कारण शरीर तीनों शरीरों को जानना चाहिए त्याग के लिए क्षेत्र कोटी में आएंगे सब सबके सब ये फूल सूक्ष्म के तीनों आगे के दो लोगों पर पढ़ेंगे पता लगेगा पूरे के पूरे अनात्म पदार्थ जितने सब क्षेत्र है यह सिद्ध हो जाएगा ये त्यागने के लिए है आत्मत्व बुद्धि का परित्याग करना यहाँ यित चक क्या लेना है एन रूपेण रूपवध जिसके द्वारा यह आकार वाला हो जाता है क्षेत्र ये शरीर जिसके द्वारा आकार वाला होता है यच्चकर्थ रूपवध माने नाम रूप आकार वाला हो जाना रूप माने आकार जिससे ये इसका निरूपण होता है जितने मिलने पर क्षेत्र शब्द कहा जाता है जो जो मिलने पर यद का होता है यज्ञ एन रूपेण रूपवत कहा जिस रूप के द्वारा रूप रूप और आकार वाला बनेगा क्षेत्र बनेगा क्या क्या मिलने पर इसके आकार बनता हो ये क्षेत्र ने बहुत कुछ मिला हुआ होने से ऐसा दिख रहा है जो दिख रहा है पिंड दिख रहा है तदैव क्षेत्रम विशेष क्षेत्र का ही यच्च शब्द के द्वारा कहा जाता है विश्लेषण लगा दिया यच्च जिन मटीरियलों से आकार वाला हो रहा है रूप मैंने आकार नाम रूप कहते हैं रूप कहता आकार तस्य क्षेत्र से स्वकीय धर्म ये क्षेत्र के अपने जो धर्म है क्या क्या धर्म है वो भी दिखाना है यदि विकारी इत्यादि द्वारा क्या है वो जन्मादय जो जन्मादि विकार है जायते अस्ति बरदते विपरिणमते अपीयते नश्यति इत्यादि धर्म है इसके स्वकीय अपने धर्म है क्षेत्र के जन्मादय विकार तैयर विशिष्ट से उस उन धर्मों से विशिष्ट है क्षेत्र ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेंगे कभी भी संभालना चाहो संभालने वाला नहीं है मृत्यु अवश्य बाबी है इसकी आत्मा की मृत्यु नहीं इसी की नाश इसी का होना है आत्मा का नाश नहीं है जे एम ये से विशिष्ट होकर के होने पर तो फरती इस प्रकार से क्षेत्र को जानने पर क्या स्थिति आते हे त्याज्यव तो सिद्ध आ जाएगा त्याज्य है इसका स्वरूप का ठीक ठीक पहचाना जाए तो कभी भी इसके साथ प्रश्न नहीं करेगा त्यागेगा इसको ना हम ऐसा तो पहुंचेगा भाई नहीं हुए ऐसा अस्पृश्य समझेगा छूना नहीं होता ऐसा समझेगा हे तो फलित होता है निष्पन्न होता है त्याग तो सिद्ध होता है इसमें इसलिए जानना है जिसको त्यागना है उसको भी जानना है क्षेत्र अंश को त्यागना है और क्षेत्र के अंश को अपना स्वरूप करके रहना है यही कारण है छह शब्द पंचकश पांच बार छह शब्द आया श्लोक में है यज्ञ यादृक च और च यो यद प्रभाव से आया है सच यत प्रभाव से भी दो है छह शब्द पंचकश पांच है यहां इस पांचों में समुदाय जो है इतर इतर समुचय यार्थ है एक दूसरे में समुच्चय करने के लिए सबके शब्द को एका समुचय जोड़ने के लिए है कहा छह शब्द है क्या कहा आज समय चौ शब्द समुचया था बोल दिया था विकारित्वना भी है तुम सोचा यदि का जो विकृत होता है त्याज्य होता है जो विकारी होगा तो त्याज्य होता है तो एक तो है जन्मादय धर्म लगे इसलिए त्याज दूसरा विकृत हो जाता है माने परिणाम को प्राप्त होता रहता है एक, एक परिणाम में नहीं रहता इसलिए भी त्याज्य है तुम सोचाइत का सूचिका यदि इत्याजि का होता यो विकारो जो विकार जिसका होगा उसको यद विकारी बोला जाता है यदि तत्सर्वम ये तस्कार जो कार्य है जिससे उत्पन्न होगा किसी मूल प्रकृति से उत्पन्न होगा जिसको अव्यक्त शब्द से बोलेंगे आगे महाभूता अहंकार बुद्धि अव्यक्त अव्यक्त से बोलेंगे उसको यदि कार्य तत्सर्वम जितने कार्य है उसके सबके सब यश्मात उत्पत्ति जिससे कार्य होता हो तत्कारणवाद ज्ञातव्यों भी कारण होने से उसको भी जानना चाहिए उसको भी त्यागना है क्योंकि कारण को ही जानेंगे कारण को ही त्यागेंगे तो कार्य नहीं रहेगा धागा ही नहीं है तो कपड़े कहां से होंगे तो मूल कारण को भी जानना चाहिए अभ्यक्त शब्द से बोलेंगे क्षेत्र में है होगी यथ इत्यादि कहा था क्षेत्र में भी क्षेत्रज्ञ ज्ञातव्यम जैसे क्षेत्र को जानना चाहिए किसके लिए त्याग के लिए और क्षेत्रज्ञों को भी जानना चाहिए ग्रहण के लिए अपना स्वरूप पहचान के लिए यदि क्षेत्र पूरा त्यागा जा सके तो क्षेत्र के स्वरूप शुद्ध परमात्मा ही होता है तो उपाधि के कारण क्षेत्र के कहा जा रहा है अपना स्वरूप परमात्मा रूपी होगा ये उपाधि हटाएंगे घटाकाश को घटाकाश नहीं बोला जाएगा क्या बोला जाएगा आकाश पहले भी आकाशी था वो घटकाल में भी आकाशीय है वो तो एक दीवार लग गया गोल दीवाल लग गया मिट्टी का उसके घेरे में पड़ा हुआ लगा हमें इसलिए घटाकाश बोलने लग गए हम वो तो आकाश में कब वहाँ पैदा हुआ पैदा भी नहीं हुआ वो नाश भी नहीं होगा उसका नाश किस पैदा होना नाश होना किसका उपाधि का घट का घट ही पैदा हुआ घट ही नाश होगा आकाश उत्पन्न भी नहीं हुआ नाश भी नहीं होगा जो का त्यों है वो तो घट उत्पन्न होने से हम घटाकाश बोलने लग गए घट टूट गया तो फिर आकाश बोलने लग गए ऐसे यहाँ भी ये शरीर के कारत क्या कहा जा रहा है शरीर हटाएंगे अ अच्छा क्षेत्रज्ञ भी नहीं स्वरूप ही होगा निर्विशेष ही रहेगा तो स्वरूप का अभाव नहीं वहां उपाधिकृत जो नाम था उसका अभाव हो जाएगा कितनी बात है स्वरूप का नाश नहीं होगा ये कहा सचा इत्यादि शब्द क्षेत्र ज्ञेत्र में क्षेत्र ज्ञान ज्ञात क्षेत्र ज्ञान ज्ञातव्य दर्शक जैसे क्षेत्र जानने योग्य है त्यागने के लिए उसी प्रकार क्षेत्र भी जानने योग्य है ग्रहण के लिए सचा योग प्रभाव सका था सज्ञातव्य समझ सह मान क्षेत्र ज्ञातव्य पहले ज्ञातव्य था नपुंसक में था विभक्ति का लिंग विप्रणाम कर रहा अभी ज्ञातव्य बोल रहा क्षेत्र क्षेत्र शब्द नपुंसक क्षेत्र के शब्द है ज्ञातव्य बोलना सच को भी जानना चाहिए उसका क्षेत्र क्षेत्र चक्षुराधि उपाधि कृत दृष्टि आदि शक्ति पशात तस् ज्ञातव्य सोच जाएगी देखो कैसे ज्ञातव्य होता है चक्षुरादि उपादि के कारण दृष्टि श्रुति पति कहा देखने वाला वही है सुनने वाला वही है आदि आदि जानने वाला वही कहते हैं स्वतः दृष्टि देखने वाला सुनने वाला नहीं है स्वतः चक्षुरादि उपाधि के कारण चक्षु के साथ तादात्मक देखने वाला हो रहा है स्रोत्र के साथ तादा वगैरह सुनने वाला बना हुआ है अभी उपाधि अवस्था में यही है सक्षुराज उपाधि कृत सक्षुराज उपाधि के द्वारा किया गया दृष्टियादि शक्ति है वह उस क्षेत्र ज्ञ में इसके बल से तस्य ज्ञातव्य इस रूप से जानना चाहिए उसको निर्विशेष रूप से तो ज्ञातव्य भी नहीं होगा स्वरूप भी बनेगा सोचाई थी यद प्रभाव से कहा था उक्त प्रभाव है उसके बताएगा जो प्रभाव है उसके द्वारा तस्य ज्ञातव्यता उसको उसमें ज्ञातव्य है किसमें क्षेत्रज्ञ में कथम यथा विशेषतम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व शक्यों ज्ञातम इतिहास में आप पूर्व में जो विशेषण लगाए हुए दो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का विशेष रूप से कैसे जाना जा सके भगवत वाक्य भगवान के वाक्य है यहां मेरे श्रृणों बोल रहे हैं मेरे से सुनो कह रहे भगवान ये दोनों को मैं बताऊंगा मेरे से सुनो कह रहे भगवान कभी झूठ बोलने वाले तो ही हाँ नहीं आप तक तो काम है उनको क्या दूसरे की झूठ बोलने से क्या लेना देना तो भगवत वाक्य भगवत वाक्य से भगवान के वाक्य से ही इसको निश्चय करना चाहिए क्षेत्र के इसको जानना चाहिए तत्व तत् समाज से मिश्र ने कहा था उसको संक्षिप्त मेरे द्वारा सुनो मेरे वाक्यों से सुनो ये कहा था श्लोकांतर तात्पर्य आगे आने वाला श्लोक है किसी की प्रशंसा के लिए ये दोनों को जो विचार किया ना क्षेत्र और क्षेत्र के का ऋषियों ने किया है वशिष्ठादि ऋषियों ने उन महापुरुषों ने विचार करके निष्कर्ष निकाला है क्षेत्र अंश क्या है क्षेत्र के, के वेदों ने निष्कर्ष लिया है ब्रह्मसूत्र के द्वारा निष्कर्ष हुआ है इसका किसका क्षेत्र और क्षेत्र के का वशिष्ठादि ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला क्षेत्र क्या क्षेत्र क्या इत्यादि कहना है मान्य श्रोता की बुद्धि में लोभ दिखाना रुचि अभिव्यक्त करवाना और इतने बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा हुआ है तो हमें उसको जानना चाहिए श्रोताओं के मन में अभिरूचि पैदा करने के लिए आगे की प्रशंसा पर प्रशंसापरक वाक्य है यह क्षेत्र क्षेत्र के विषय में तो ऋषियों ने कहा वेदों ने कहा इत्यादि ब्रह्मशूत्रों ने कहा इत्यादि तथा तत् क्षेत्र क्षेत्र और यथात्म विवक्षतम स्तौती श्रोत बुद्ध प्ररोचनार्थम कहते हैं तत् क्षेत्र क्षेत्रों क्षेत्र को जो क्षेत्र क्षेत्र के यथार्थता है वो तत्थार्थम जो यथार्थ तयोर यथार्थम उनका जो यथार्थता है वास्तविकता है विवक्षितम विवक्षित ही ये भक्तों में विवक्षितम बोला इष्ट है ये तवती उसकी प्रस्तुति करते प्रशंसा करते हैं भगवान अगले स्वत के द्वारा क्यों कहते हैं श्रोत बुद्धि प्ररोचनार्थम श्रोताओं की जो बुद्धि है ना उसमें रोचकता आ जाए हमें भी जानना है जब इतने बड़े महापुरुष बोलते हैं तो जरूर सुनना चाहिए समझना चाहिए और करना भी चाहिए सुन करके ये बुद्धि में रोचकता के लिए श्रोताओं की बुद्धि को प्ररोचन करना रोचता है अच्छा लगना तो इसके लिए छेत्र छेत्र के के तो ये क्षेत्र क्षेत्र क्योंकि विवेक क्षेत्र के प्रशंसा करते हैं प्रशंसा करते ये कहा आगे के शव के द्वारा कहा टीका में कहा था विवक्षितम मानी जिज्ञासितम जो विवक्ष जिज्ञासित वस्तु है क्षेत्र क्या है क्षेत्र के क्या है जानना है तुति फल महा हा तुति का फल होता है श्रोतृ बुद्धि प्रवरोना आगे जो ऋषि भी बहुता गीतम आदि के द्वारा बोल रहा है ना वो किसके लिए श्रोताओं की बुद्धि में रोचकता लाने के लिए रुचि पैदा कराने के लिए यही है श्रोत बुद्धि प्रवरोनार्थम कहा था इसके लिए कहा छंदोद्रह्मसूत्रपद हेतु मधुर्शिर्बुदागीत छंदोर्ध पृथक ब्रह्मसूत्रपद हेतु मधुर्शित फिर से वे भी आदि वे जो आदि ऋषि हैं तबोधन जो ऋषिया हैं बहुदा की तम बहुत प्रकार से बताया ऋषियों ने क्षेत्र क्षेत्र के विषय में बहुत प्रकार किया बहुत कथन किया है वीर वेदों ने छंदस मान वेद वेदों के द्वारा भी माने ऋगा जो वेद है चारों वेदों के द्वारा विविध नाना प्रकार के द्वारा पृथक पृथक गीतों वेदों ने भी नाना प्रकार से कहा है किसका ये क्षेत्र क्षेत्र के विषय में पूरे अध्यात्म शास्त्र क्षेत्र क्षेत्र के कई विभाग भी करता रहता है त्यागना है अनात्मा पर त्यागना है आत्मा को रखना है इसके लिए बोलता है सारे अध्यात्म शास्त्र ये बोलते हैं सारे उपनिषद आदि सारे ही बोलते हैं तो क्या ही होता है यहां तक पुराण आदमी को वही होता है बात बातें वही होती है किसी पल्लवन करके कहा हुआ होता है ऋषिवीर बहुदा गीतम ऋषियों ने पश्चिता ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है क्षेत्र क्षेत्र के बारे में कई दृष्टांत देते करके बताया है बहुदा गीतम यह तो मधुर निश्चा युक्ति युक्ति युक्त तो करके कहा हुआ है छंदोवीर विविध पृथक वेदों के द्वारा भी छंदस मन वेद कई छंदो भी छंदों के द्वारा भी वेदों के द्वारा नाना प्रकार से समझाया गया इस क्षेत्र और के विषय और ब्रह्मसूत्र पद ही चाहिएगा यह ब्रह्मसूत्र पद का दो अर्थ होगा ब्रह्म जो का संक्षेप से कहने वाले वाक्य को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है आत्मा इत्य उपासित इत्यादि वाक्य उपनिषद के मंत्र है ब्रह्मसूत्र है, है यह ब्रह्मसूत्र शब्द का अर्थ है यहां पर ब्रह्मसूत्र पद ही ब्रह्म जो संक्षेप से कहा गया जो ब्रह्म है पद्यते गम्यते जाना जाता है जिनके द्वारा ब्रह्म जाना जाता है जिनके द्वारा जिन वाक्यों के द्वारा किन वाक्यों के द्वारा आत्मा इत्य उपासित वाक्यों के द्वारा वो ब्रह्मसूत्र पद पद धातु गत्यर्थ का ज्ञान गवन प्राप्ति या ज्ञान होता है ज्ञान होता है जिन वाक्यों के द्वारा उनको कहा जाता है यहां संक्षेप करना आत्मा इत्य उपवासी वाक्य आदि आएंगे संक्षेप से वह ब्रह्मसूत्र पद मुख्य ही अर्थ है और दूसरी बात जो ब्रह्मसूत्र भी है वो भी क्यों नहीं तो यहां ब्रह्मसूत्र पद के द्वारा मंत्र लेंगे भाष्यकार ऐसे अर्थ करें यदि मंत्र ही लेंगे तो फिर वहां पर छंदो भी के साथ में पुनरुक्ति हो जाएगी वो भी मंत्र ही है संदो और ब्रह्मसूत्र पद के द्वारा भी आत्मा इतने उपास मंत्र ही आया पुनरुक्ति होगी इसलिए उसको भी लेना चाहिए जो प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र है वहां भी वही चर्चा होती है वही आत्मा अनात्म विचार ही है वहां भी एक एक उपनिषद को मंत्रों को लेकर विचार किया जाता है दोनों लेना है ब्रह्मसूत्र पद से यह अवसर निकालेंगे हेतु मधवीर विनिश्चित सबने कहता है हेतु और युक्ति युक्ति युक्त हेतु रहित तो वाक्य नहीं होगा सभी हेतु दे करके प्रशिटादि ऋषि लोग भी हेतु देते कि युक्ति संगत करके कर बोलेंगे और छंद भी ऐसे बोलेंगे युक्ति के माध्यम से सिद्ध करके कर बोलते हैं और ब्रह्मसूत्र पद भी वही होते हैं उनके द्वारा युक्ति है यह हेतु मधुर विनिश्चितई निश्चय रूप से बताया जाता है विनिश्चितई गीतम हेतु मधुर विनिश्चित गीतम ऐसा गाया गया गई कथन एतु है कई गई शब्दे शब्द करने अर्थ बतातू है माने कहा ये अर्थ होता है भाष्य में कहते हैं ऋषि वीर वशिष्ठादिवीर कहा वशिष्ठादि जो ऋषि है ना बड़े बड़े महर्षि लोग हैं उन्होंने आत्मा आत्मात्मा के बारे में विचार किया क्षेत्र क्षेत्र के बारे में बहुत प्रकार से समझाया है गाते बहुत प्रकार हम गीतम बहुत प्रकार से गाया कथन किया गई शब्द धातु कई गई शब्दे शब्द अर्थ बताते और गई धातु से निष्ठा प्रत्यय लगाए थे गई तो बनता है आधे से उपदेश लग जाएगा आत्म हो जाएगा उसके बाद ये तो हो जाएगा hmm. तो करने वाला शुक्र देती वित्ती ऐसा आता है hmm. देती क्षति वित्ती की घाती स्था हो सूत्र है कुल गय उसे हो जाएगा जहातिशा वाली ऐसा सूत्र आता है ऐसा सूत्र उसे हो जाएगा किंतु जब ब्रह्मसूत्र पद ऐसे ही केवल ऋषियों ने नहीं गाया गा गा इसको क्षेत्र छत्र के विषय ऋषियों का ही कथा नहीं आई ब्रह्मसूत्र के पद के द्वारा भी वह ब्रह्मसूत्र पद माने क्या ब्रह्म सूचकानी वाक्यणी ब्रह्मसूत्राणी कहते हैं ब्रह्मसूत्र का अर्था ब्रह्म को संक्षेप में कहने वाले जो वाक्य है उसको ब्रह्मसूत्र कहा गया ये श्लोक में जो ब्रह्मसूत्र पद के द्वारा कहा गया है ब्रह्म को सूत्र माने संक्षेप संक्षेप से कहा गया जो वाक्य है उसको ब्रह्मसूत्र कहा जाता है है तय पद्यते गम्य अर्थ होगा पद धातु ज्ञान गमन गमन प्राप्ति तीन अर्थ में गमन अर्थ लेना ज्ञान अर्थ लेना पद धातु का अर्थ तय माने ब्रह्मसूत्र ही उन ब्रह्मसूत्र के द्वारा पद्यते माने गम्य जाना जाता है ज्ञाए थे उसी का अर्थ है ब्रह्मीति तानी पदानी उच्चनते कहा उसी को ब्रह्मसूत्र पद करके यहां कहा गया इस श्लोक में यही है कहा तैरेवत वही ब्रह्मसूत्र के पद के द्वारा वो कौन होता है आत्मा इत्य उपवासित वाक्यदि आने वाला है उसके लिए तैरेवच ब्रह्मसूत्र पदेवत क्षेत्र क्षेत्र की ओर यथात्म गीतम ही गीतम केवल ऋषिवीर बहुधा गीतम के साथ ही है आगे ब्रह्मसूत्र पद के द्वारा तो है नहीं गीतम ये भी है सबके साथ गीतम लगाना पड़ेगा तो गीतम का अनुवृत्ति लाना कहा कैसे है तो कहा आत्मा इत ब्रह्मसूत्र पद यही है यहां ब्रह्म को संक्षेप में कहने वाले शब्द होते हैं आत्मा इत्य उपासित इत्यादि वाक्य तत्जान इतशांत तो उपासित इत्यादि वाक्य आएंगे ब्रह्मसूत्र पद का द्वारा प्रषद के मंत्र को कहा जाए ये कहना भाष्यकार कहते आत्मा इतवासित इत्यादि भी ब्रह्मसूत्र पद से ये लेनाया पद के द्वारा ब्रह्म को संक्षेप से कहने वाले जो शब्द है ब्रह्म पाया जाता है संक्षेप शब्द के द्वारा जाना जाता है ब्रह्म को को युद्ध जाना जाता है इत्यादि ये ब्रह्मसूत्र पद है इत्यादि भी ब्रह्मसूत्र पद आत्मा ज्ञाएते ब्रह्मसूत्र पद बाक्यों के द्वारा आत्मा इतने उपवासित के द्वारा आत्मा जाना जाता है हे तो मधुभा युक्ति युक्त ही निष्फल नहीं है युक्ति संगत है ये सारे के सारे युक्ति लगाकर बोलेंगे सारे युक्ति युक्त है सारा विनिश्चित ही निश्चय रूप से कथन करते हैं न संशय रूपये संशय रूपाक्य नहीं होते कोई भी ऋषि जो बोलते हैं वहां भी संशय नहीं वेद जो बोलते हैं संशय नहीं और ब्रह्मशोत के द्वारा संक्षेप वाला वाक्य है वहां भी कोई संशय नहीं न संशय रूपयी का निश्चित प्रत्यय उत्पादक ही करते निश्चित वृत्ति उत्पन्न कर ज्ञान उत्पन्न कराने वाले वाक्यों के द्वारा कहा जाता है श्रोता को अवश्य वेव ज्ञान होगा इन वाक्यों के द्वारा इसके द्वारा कहा जाता है कहते हैं न केवलम आप क्षेत्रादि तो यथात्म संभावितम कि वेद वाक्या ऋषि लोग आप, तो है। आप तो नहीं है तो आप तो पुरुष है आप्त तो है वो केवल आप्त पुरुषों के, आप तो के द्वारा सुनने पर हम विश्वास करें ये बात नहीं वेदों ने भी कहा इस बात को ये बोल रहा है ऋषिवीर बहुदा गीतम के आगे ये लग है न केवलम आप तो, तो उगते ही रहे वह माने ऋषियों के कथन है आप्त तो पुरुषों का कथन होने से मात्र से ही क्षेत्रादि आधात्म क्षेत्रादि क्षेत्र क्षेत्र यथार्थता इतने मात्र से नहीं न संभावित संभाव नहीं समझ रहा किंतु वेदवाक्य दिन वेदवाक्य के द्वारा भी यही बात है कई बोलते क्षेत्र छत्र के यथार्थे बताने वाले हैं वेद वाक्य भी संदो छंदोभी सब विभिद छंदोविश्च ये कहा था संदो छंदोभी ऋषियों के द्वारा भी कहा वेदों के द्वारा भी ऋगादिनाम चतुर्णाम अभी वेदा नाना प्रकारत्व शाखा भेदादि भेदादिष्टम भेदा भेदा कहते हैं ऋगादि जो चार है ना वेद साम व इत्यादि वेदाराम नाना प्रकार तुम, नाना, नाना प्रकार है ना नी पृथक का विविध नाना छो भी विविध पृथक तो कैसे भी नाना हो गए चार भेद अनेक कैसे हो गए तब तो कहते हैं शाखा भेदा भेदाधि शाखा भेद है शाखा भेद के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं वेद एक वर्ण पर भी शाखा अनेक शाखा ना केवलम श्रुति स्मृति सिद्धम उक्तम याथार्थ किंतु युक्ति यो, कम तो हैं केवल श्रुति में कहा अथवा स्मृति ऋषियों ने कहा जो स्मृति है अथवा श्रुति है दोनों के द्वारा ही सिद्ध हुआ क्षेत्र क्षेत्र के यथार्थ रहे समझवा वेदों ने जो कहा श्रुति है और ऋषियों ने कहा स्मृति है उनका स्मरण है ऋषि लोग वो लिखते हैं स्मृति है न केवल श्रुति स्मृति सिद्धम उक्तम यथात्म केवल श्रुति स्मृति के सिद्ध यथात्म इतना कहा ये बात नहीं समझ रहा श्रुति स्मृति के द्वारा यथार्थता हो गई तो की इतना ही नहीं किंतु तो यौक्तिकम च युक्ति संगत भी है क्षेत्र क्षेत्र के विभाग यौक्तिकम देते किंच ने कहा था किंच ब्रह्मसूत्र पद ही कहा ब्रह्मसूत्र पद के द्वारा भी कहा गया तो ब्रह्मसूत्र पद माने जो प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र नहीं लेते मंत्रों को ले रहे हैं विशेष विशेष मंत्रों को ले रहे हैं ब्रह्मसूत्र का वेद का मंत्र लेते हैं कहा कांता सूत्राणी प्रश्न कौन है वो सूत्र ब्रह्मसूत्र कौन है वो प्रश्न उठा तब कहते हैं आत्मा इत्य उपासित इत्यादि इत्यादि कह छोड़े आत्मा इत्य उपाशित इत्यादि है ये कहा आदि पदेना आत्मा इत्यादि में आया हुआ आदि से क्या लेना तो कहते ब्रह्मविद आपनोद परम जो तैतरे में आत्मा इतने वो तो वृद्धार्ग है आत्मा इतने था तैतृ में आया ब्रह्मविद परम कहा इत्यादि और निंदावाक्य आएगा अथवा निंदा यो अन्याम देवता उपास थे अन्योश वो अन्य पशुरेव देवा इत्यादि वृद्धार्ग में आया है जो अन्य देवताओं की आत्मा को छोड़कर छोड़ तो देवताओं के द्वित बुद्धि से उपासना करता हो और जैसे मनुष्यों का पशु होता है दूसरे के लिए दूसरे का काम में आता है इस प्रकार देवताओं के काम वाला होगा ये इत्यादि में आप आप्यता वाक्य विषय कहा इत्यादि ने विद्या विद्या विद्यासूत्र दो प्रकार के संक्षेप वाक्य हैं विद्यासूत्र और अविद्यासूत्र ब्रह्मविद्या आप विद्यासूत्र है और ये अथवा ये देवताओं वास्ते दसवेद इत्यादि है अन्यो अन्य हमें दसवेद यह अविद्या सूत्र है संक्षेप वाक्य है सूत्र मान संक्षेप आत्मा यदि क्षेत्र के उपादान आत्मा शब्द के द्वारा क्षेत्र को भी लेना आत्मा इतने से आत्मा शब्द क्या क्षेत्र को भी ग्रहण किया वह ये क्षेत्र को आत्मा शब्द से लिया आत्मा इतने उपवासित तच्छ क्षेत्र उपलक्षण क्षेत्र का उपलक्षण है वो आत्मा इत्यादि के द्वारा मैंने दोनों का ग्रहण करना है वाक्य में अविद्या लेना है विद्या सूत्र भी रहा है। क्षेत्र जो है, है, अच्छा है। ब्रह्म सूत्र से जो प्रसिद्ध है, उसको भी लेना पहले तो भाषा कार ने कहते हैं उपनिषद के मंत्र को ही ले लिया विद्या सूत्र जो माने जाते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि ने अभी इत्यादि चार सौ सूत्र है यह भी सूत्राणी सूत्रों को भी ग्रीटा, ग्रीटा हैं ये यहाँ पर वो भी गृह में ब्रह्म पद इसके द्वारा केवल अन्य छंदो भी इत्यादि यदि ब्रह्मसूत्र नहीं लेंगे तो पहले छंदो भी विवृ पृथ्विक या फिर ब्रह्मसूत्र पद के वेद मंत्र ही लेना तो पुनरुक्ति हो जाएगी इसलिए प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र को भी ब्रह्मसूत्र पद के द्वारा लेना हेतु मध्य मत तर्क हेतु देते हैं हेतु वाक्य अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञास का अंतर अथवा साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्म जीज्ञाशा हेतु प्रत्येक सूत्र में हेतु दिया हुआ होता है ये तो जन्म इत्यादि है जन्माद्यतः जन्मादि जिष्य होता है वही ब्रह्म है इत्यादि हेतु है क्यों ब्रह्म है शास्त्र का कारण है अथवा शास्त्र से जाना जाता है क्षेत्रादि यथात्मक स्तुत्या क्षेत्रादि की यथार्थ की प्रशंसा कर दी इस श्लोक में तृतीय श्लोक में चतुर्थ श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्र के को देखो ऋषियों ने भी विचार किया इस पर बहुत प्रकार से कहा है एक को त्यागने के लिए एक को ग्रहण करने के लिए और वेद में ने कहा बात ब्रह्मशूत्र के पद के द्वारा भी सिद्ध किया इस बात को क्षेत्र के यथार्थ यही बातें हैं सारे शास्त्रों में श्रुति स्मृति ऋषि का स्मृति है वेद का श्रुति है और युक्ति के द्वारा भी सिद्ध होता है इत्यादि क्षेत्र आदि यथात्म तो तुतिया क्षेत्र और आदि से क्षेत्र ज्ञान इनके यथार्थता की जो, जो प्रशंसा के लिए प्रलोभिताया जब लोभित हो रखा है शिष्य श्रोता लोभित लो करा दिया गया है उसको इस वाक्य के द्वारा किम तद यदि जिज्ञास क्या है वो क्षेत्र और क्षेत्र के क्या है ये जिज्ञासा संयुक्त है जिज्ञास जिज्ञासु के लिए यथोदेशम क्षेत्र संक्षेप में कहा गया जो यथाउे उद्देश्य माने संक्षेप संक्षिपे कहा गया जो क्षेत्र है संक्षेप का तृतीय में कहा था तत् क्षेत्र में यद्यादृत यदि कार्य इत्यादि कहा था वो क्षेत्र का निर्देश करते हैं जो सचयोग वाला तो बाद में करेंगे क्षेत्र का निर्देश तो बाद में होगा पहले तो उद्देश्य अंश में था संक्षेप में कहा गया क्षेत्र है उसका अब व्याख्या करते हैं क्यों तो लोभित तो रहा है सुन करके ऋषियों ने भी कहा हाँ, और वेद में भी कहा ब्रह्मसूत्र पद के द्वारा भी कहा है तो जरूर जान ले क्या है क्षेत्र क्या है क्षेत्र क्या है प्रलोभित तो हुआ जो शिष्य है और जिज्ञासु है क्षेत्र क्षेत्र के विषय जिज्ञासु उसके लिए अब यथोदेशम क्षेत्रों में दृष्टि यथोदेश उद्देश्य मान्य होता है संक्षेप उद्देश्य अलग है यह उद्देश्य उद्देश कहते हैं संक्षेप संक्षेप एण वस्तु संकीर्तन उद्देश्य संक्षेप से वस्तु का नाम लेना संग्रह रूप से करना उसको उद्देश्य कहते हैं उद्देश्य माने प्रयोजन होता है उद्देश्य का अर्थ तो प्रयोजन है उद्देश्य का अर्थ संक्षेप एण वस्तु वस्तु संकीर्तन उद्देश्य है संक्षेप द्वारा वस्तु का कथन करना पूर्व स्वरूप में संक्षेप से क्षेत्र का कथन किया और संक्षेप से क्षेत्र के का भी कथन किया सजा प्रभाव से करके उसमें से क्षेत्र अंश का भी वर्णन करेंगे छत्र होता के है ये है अभिमुखी अर्जुन आया तो प्रशंसा कर दी ये दोनों के क्षेत्र क्षेत्र की स्थिति की क्यों ऋषियों के द्वारा कहा गया ये विचार किया गया इनमें वेदों के विचार हुआ है इनका ब्रह्मसूत्र आदि में विचार हुआ है यह साधारण नहीं क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान तृत्या तो अभिमुखी भूत प्रशंसा के द्वारा जो उसके जानने के लिए रुचि अभिव्यक्त कर रहा अर्जुन उस अर्जुन के लिए आहा भगवान श्री कृष्ण आह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाभूताने अहंकारो बुद्धि व्यक्त इंद्रिया दशिक पंच चंद्रिय गोचरा महाभूता निो बुद्धि व्यक्त इंद्रिया दश एक पंच चंद्रिय गोचरा सांख्यों ने जिस प्रकार चौबीस तत्व का प्रतिपादन किया छत्र अंश का मैने प्रकृति अंश का वो प्रकृति शब्द से बोलते हैं तो इसी प्रकार ये श्लोक में भी चौबीस तत्व निकलेंगे किंतु इतना ही नहीं और भी है क्षेत्र उन्होंने वहां आत्मा में उन्होंने विचार किया माने प्रकृति और पुरुष शब्द से कहा है उन्होंने सांख्यो तो ने तो प्रकृति अंश में चौबीस तत्व निकाला आत्मा पच्चीसवां तत्व होता है उनका किन्तु यहाँ प्रकृति अंश और भी है इतना ही नहीं अगले शुल्क में भी प्रकृति के अंश दिखाएंगे यहां ये है महाभूत आ पंच महाभूत जो अवस्था के सूक्ष्म भूत आृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचकृत वाला नहीं हम जो व्यवहार कर रहे हैं नहीं जिससे यह बना है पूर्व पूर्वावस्था तो तन्मात्रा शब्द से कहा जाता है सांख्य में तन्मात्रा बोलते हैं सांख्य लोग इसका पंच तन्मात्रा महाभूत आने और अहंकार महत्वत्व तो आता है उसके बाद यहां पर श्लोक मिलाने के लिए ऐसे कर दिया दूसरा नंबर मूल प्रकृति है न तो महाभूत तो तृतीय नंबर पर आएंगे सांख्य मत में यहां भी वैसे आना है होना तो ऐसा ही है मूल प्रकृति से क्या होगा बुद्धि अव्यक्त होगा माने महत्त्व होगा महातत्व से अहंकार अहंकार से पंचतन मात्रा और पंचतन में उनका जो विकारी विकार है सोलह प्रकार के कहेंगे यहां इंद्रियाणी दशा क्रमजब पंच चंद्र को चरा पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन आगे ग्यारह और पांच शब्द स्पर्श रूप गांध विषय यही बताए क्षेत्र यही कहना है महाभूत आने तो पंचमहाूत हैं अपत अवस्था के पंच पंचमहाूत पंचीकृत वाला नहीं अहंकार माने महातत्व होता है वो और अव्यक्त माने प्रकृति मूल कारण जो प्रकृति शब्द से सांख्य जो बोलते हैं हम महामाया आदि शब्द से बोलते हैं प्रकृति भी बोलते हैं आगे, आगे। प्रकृति में पुरुषम चाहुराजा भी आने वाला है आगे बुद्धिमान महातत्व अव्यक्त माने प्रकृति इंद्रियाणी दशाई कम जगह इंद्रिया जो है ना दस और एक कितने होते हैं ग्यारह अंतर इंद्रिय मन और बहिर्ंद्रिया है पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया एकादश हो इंद्रिया होते पंचोत्तर इंद्रियो गोचर और पांच इंद्रियों का जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये हो गए जो उन्होंने कहा हुआ चौबीस तत्व तो, ये चौबीस तत्व तो पाए जाते हैं महाभूत हो गया अहंकार हो गया बुद्धि अभ्यक्त मिलकर के आठ हो गई है कितने हो गए अहंगार बुद्धिया मतलब आठ है और आगे सोलह है यहां इंद्रिया हो गए ग्यारह और पांच विषय सोलह आठ और सोलह चौबीस तो सब उपानते हैं यहां इतना ही नहीं यहां और भी हैं उन्होंने इतना ही माना हुआ है शांतों उन्होंने अपने इसके कैसे किया आरिया चंद में लिखा है मूल प्रकृति अविकृति प्रकृति विक्रता या कार न प्रकृति विकृति पुरुष है ऐसा उन्होंने कहा आर्या चंद में श्लोक लिखते हैं वो मूल प्रकृति अविकृति वो किसी का कार्य नहीं का है मूल प्रकृति वो किसी का कार्य नहीं है ऐसा मानते हैं मूल प्रकृति अविकृति वो किसी का कार्य नहीं विकृति वाने कार्य अविकृति प्रकृति विकृति पंच उसके आगे पांच लेना प्रकृति भी है विकृति भी है कहते हैं सप्ताह सात है महत्व प्रकृति भी है विकृति भी है विकृति किसकी मूल प्रकृति की है और वो प्रकृति किसी अहंकार की वो प्रकृति विकृति दोनों है इस प्रकार अहंकार तीसरे कोटि में आता है वो है। है, भी प्रकृति विकृत दोनों है विकृति है महतत्व की और प्रकृति है पंचमहाभूतों की पंचतन बोलते हैं वो प्रकृति विकृति है इस सात हो जाते हैं पंचतन भी प्रकृति विकृति में आए गए अहंकार के बाद में पंचतन मात्रा बनना है बनने के बाद क्या होगा आगे एकादश इंद्रिया आदि पैदा होना है और वो अहंकार के कार्य है पंचतन मात्रा और वो कारण बनते हैं इंद्रिया आदि के क्या एकादश इंद्रिया और आगे वो पांच विषय के कारण बन जाते हैं प्रकृति विकृति है ये सात है ये प्रकृति मूल प्रकृति अविकृति है बाकी सात हो जाते हैं महत्व तो अहंकार पंचतन मात्रा ये प्रकृति भी विकृति भी है और 16 शु बिकारा बोला 16 भिकारी विकार बोला हुआ यही इंद्रिया कमचब पंचायत इंद्र गोचरा से कहा गया है 16 भिकारी विकारी इनसे कुछ नहीं होगा बोलते हैं सांखे लोग इंद्रिय बनने के बाद इंद्रिय से कुछ नहीं बनना विषय बनने के बाद विषय से कुछ नहीं बनना इत्यादि उनका कहना है यहां भी उसको किमती इतना ही नहीं आगे भी है यहां इतना ही ने समझ नहीं समझ रहा यह चौबीस तत्व नहीं समझ रहा यह चौबीस तत्व का वर्णन है साख्यों के अभिप्राय के से है कि हमारे या आगे और हैं कहेंगे महाभूतानी कहा महान सर्व महान्ति भि, चानी सर्विकार्यापक भूतानी कहते हैं महान है वो कौन पंचतन मात्रा जिनको बोलते हैं अपचीकृत अवस्था के पंचभूत पृथ्वी चलते वायु आकाश किसी को महाभूत शब्द लेना थूल को नहीं लेना थूल तो उसके कार्य में आ जाते हैं ठूल तो विषय में आ जाएंगे महाभूतानी महान तीचर विकार व्यापक भूतानी का उसी को महाभूत भी बोल दिया महान है और सभी विकार का व्यापक है जितने भी कार्य में व्यापक होते हैं जितने भी स्थूल जगत जो बनना है इन्हीं के बनना है व्यापक बनते हो कारण कार्य में व्याप्त रहता है मिट्टी के बने पात्र में मिट्टी व्याप्त है प्रति का व्याप्त है तो महाभूत सर्वत्र व्याप्त है इसलिए उनको भूताणी बोल दिया सूक्ष्मवाणी जो सूक्ष्म है महाभूत माने थोल नहीं यहां बहुत सूक्ष्म है कुछ पंचतन मात्रा आदि शब्द से कहा जाता है और पंचकृत अवस्था के पंचभूत महाभूत शब्द का अर्थ है थूलानी तो इंद्रिय गोचर शब्द नवित थूलभूत को तो इंद्रिय गोचराहा करके बोले इंद्रियों का विषय ये इंद्रियों के विषय है थूलभूत ये तो इंद्रिय के विषय रूप से ग्रहण हो जाएंगे थूलभूत यहां पर महाभूतानी से थूलभूत को नहीं लेना पंचकृत अवस्था के भूत नहीं लेना वो तो इंद्रिय गोचरा शब्द से आ जाए किससे आ जाएंगे इंद्र का विषय है ये जो इंद्र का विषय है नहीं है, पंच महाभूत तनवात्रा उसे महाभूत शब्द से लेना है क्यों महान है वो सारा संसार में व्याप्त होकर के बैठे हुए इसलिए महा, महान विशेषण लगा दिया महाभूतानी थूलानी तो जो थूल है यह भी भूत है पंचभूत तो कह दें इंद्रिय गोचर शब्द ने अविधाश्य अविधा शेय कहा इंद्रिय गोचर शब्द के द्वारा तो यहां कथन किए जाएंगे थूल को ले तो, तो महाभूत शब्द और पंचीकृत अवस्था के पंचभूत को लेना ये कहा अहंकारों दूसरे नंबर पे आया यहां श्लोक में यद्यपि तृतीय नंबर में अहंकार यहां और महाभूत तृतीय नंबर पर है पहले तो मूल प्रकृति अव्यक्त है यहां श्लोक छंद बनाना है अहंकारों मैंने महाभूतकार प्रत्य लक्षण महाभूत का कारण अहंकार माने पंचतन मात्रा का कारण है अहम होने के बाद महाभूत बनते हैं कहा अहम वृत्ति पैदा होने का अहंकार कारण बुद्धि अहंकार के कारण होता है बुद्धि बने अध्यवसाय लक्षण निश्चयत्म का बुद्धि होती है ना अहंकार का कारण है वो तत्कारण अव्यक्तम और महत्व जो बुद्धि है उसके कारण अव्यक्त है मूल प्रकृति जो बोलते हैं वही है अव्यक्तम कहा न व्यक्तम अव्यक्तम नहीं होता कार्य व्यक्त होता है इंद्रिय गोचर होता है तो मूल प्रकृति इंद्रिय गोचर नहीं होती इसे अव्यक्त कहा जाता है न व्यक्तम अभ्यक्तम न समाशा है व्यक्त नहीं इसे अभ्यक्त कहा अभ्याकृतम व्याकृत थूलीभूत नहीं है वो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म तम अवस्था में है वो अभ्याकृतम ईश्वर शक्ति जो वेदांत में ईश्वर की शक्ति माया कहते हैं आयाम तो प्रकृति विद्यात्मा तो महेश्वर ईश्वर की शक्ति है उस वो उसी को यहाँ पर अव्यक्त शब्द से कहा गया है यहाँ अभ्य ईश्वर की शक्ति यही है जिस शक्ति विशिष्ट होकर के ईश्वर संसार की सृष्टि करते हैं यही है मममाया माया दुरत्याया करके बोलेगी ईश्वर की शक्ति है ना इसलिए भगवान ने बोल दिया दैवीय गुण भाई मम माया दुरतया माम प्रपद्यं थे माया सप्तम अध्यापी बोलती भगवान दैवी शक्ति है मेरी शक्ति है छोटी सी जादूगर की जो शक्ति होगी वो बहुत कुछ बना देती है तो होते नहीं वो वस्तु तैयार तो कर देते हैं तो ईश्वर की शक्ति क्या नहीं कर सकती मेरी शक्ति है तो इसको दूर करना बहुत मुश्किल है इसको हटाना इतना सरल नहीं है द्रतया दूरे ना अत्यम की लंबित मुश्किल से ही इसको अल, अलग किया जा सकता है पृथक किया जा सकता क्या उपाय है कहते मामे भाई प्रबंध थे मेरे ही शरण में जो रहेंगे वही ये शक्ति को पार कर सकते हैं अन्य देह है के आदि का शरण लेने वाले ये बनाऊंगा तो सुरक्षित हो जाओ वो करूंगा सुरक्षित हो जाओ वो फिर कभी मेरे वो शक्ति को पार नहीं हो पाएंगे वहां तो और जाएगा मामे प्रबंध थे मायाम एतमता मायाम ते तरंती पार कर जाते हैं केवल परमात्मा के शरण ही जो बैठे हों वही पार कर सकते अन्य शक्ति को पारने की दैवी शक्ति हो अक्त शब्द से कहा गया कहा ममा माया तुतम यह शब्द अव्यक्तम एवं एवं शब्द किसके लिए एवं शब्द प्रकृति अवधारणार्थ कहा अव्यक्तम एवं प्रकृति के यहाँ निश्चय के लिए है महाभूत भी प्रकृति है बुद्धि अहंकार प्रकृति है अव्यक्त भी प्रकृति है ये सब प्रकृति विकृति कुछ है तीन तो प्रकृति विकृति वाले हैं और एक प्रकृति प्रकृति है विकृति नहीं है जो अब है वो किसी का कार्य नहीं है और बुद्धि शब्द से महातत्व को लेना है तो महातत्व प्रकृति है विकृति भी है मूल प्रकृति का कार्य है और अहंकार का कारण है कार्य कारण दो दोनों भाव है वहां इस पर अहंकार भी है प्रकृति विकृति है वो मानी से उत्पन्न होता है और पंच मात्रा को पैदा करता है प्रकृति है, पंचहत्तर मात्रा भी अहंकार होने के बाद पैदा होना है पंचभूत सूक्ष्म और गए, पैदा कर जाता है इंद्रिय आदि को पैदा करने वाला विषय शरीर आदि पैदा करने वाला होता है पंचकृत वाले को पैदा करने वाला होता है ये सात होते हैं प्रकृति विकृति वाले और एक अभिकृति है कार्य नहीं है मूल प्रकृति बाकी सोलह जो है सोलह होने के बाद कोई कार्य नहीं होता इंद्रिय बनने के बाद इंद्रिया इसके कुछ नहीं होगा शरीर बनने के बाद शरीर से कुछ नहीं होगा कार्य नहीं होगा यह अंतिम परिमाण है उसका थूल ये कहना है यदि अष्टा भिन्ना प्रकृति कहते हैं सप्तम अध्याय में भिन्ना प्रकृति दस्तः बोल के आए थे आठ प्रकृति भूमिरापो नलो वायु खम्भो बुद्धि रेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति दस्तरा सप्तम अध्याय बोल के आए थे वो बिरापो नलो वायु खमन अपन अपंजीकृत अवस्था के भूमि आदि को ले ना वहां भी भिन्ना प्रकृति कहा था मैंने निकृष्ट प्रकृति है ये आठ प्रकार की प्रकृति कहा था वहां वहां प्रकार नहीं बताया आठ ही बताया उसमें केवल विकृति को नहीं लिया वहां माने इंद्रिया आदि की चर्चा नहीं हुई प्रकृति विकृति और अभ्याकृति को ले लिया वहां ऐसा लिया हुआ था वो मन शब्द के द्वारा अहंकार को लेना, आहंकार लेना तो है अहंकार से अभ्याकृत को लेना है सप्तम अध्याय में वहां मन शब्द प्रकृति विकृति में गिना हुआ है तो कार्यकोटी में है वो किंतु वहां ले लिया सप्तम अध्याय में उसको लेना है अहंकार मन का अर्थ अहंकार करना और अहंकार तो का मूल प्रकृति को अभ्यक्त को लेना तब सही हो जाएगा। इत्यादि कहा था भिन्ना प्रकृति एतावती एवं अष्ट प्रकृति परमात्मा से भिन्न प्रकृति है विशेष सशब्दों भेद समचे अर्था कहते हैं छह शब्द जो दिया है प्रकृति एवच ये समुच्चय करने के लिए भेदों का माना महाभूतों का अहंकार का बुद्धि का अभ्यक्त का समुच्चय दस करने के, के, ज्यान, ज्यान के, के लिए छह दिया कहा इंद्रियाणी दश ही कम कहा इंद्रियाणी दश दस है इंद्रिया बाहर श्रोतरादिनी पंच बुद्धि उत्पादक आदि श्रोतरादि पांच है ज्ञान के उत्पादक बुद्धिमान ज्ञान ज्ञान के उत्पादक है ये श्रोता से ज्ञान पैदा होगा शब्द का ज्ञान होता है चक्षु से रूप का ज्ञान होता है ज्ञान का उत्पादक है इसलिए ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं इनको क्या बोलते हैं ज्ञान के लिए इंद्रिया है हाँ ये चक्षु आदि, चक्षुरादि जो स्रोतरादि ने जो श्रोत चक्षु घाण आदि हैं पंच उत्पाद बुद्धि उत्पादक अर्थात बुद्धिन्द्रिया इनको ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं बुद्धिन्द्रिय बोलते हैं इनको बुद्धि मानी क्या बाघ प्राणी आदि ने जो बाघ प्राणी पायुपस्थ आदि हैं पंच कर्म निर्भर का तो एक कर्म करने वाले होते हैं ये जानकारी नहीं होती इनकी कर्मेंद्रों हो की केवल काम करने वाले होते हैं माने पांच लंगड़े हैं और पांच अंधे हैं ज्ञानेन्द्रिया लंगड़ी है जा नहीं सकती कर्मेंद्रों के सहारे से वह विषय दिशा जाना होता है इनका अपना चल ले सकती और ज्ञानेन्द्रों को जानकारी कर्मेंद्र को जानकारी नहीं है दूसरा बोले हां ये है बोले वहां पहुंचाने का काम करेंगे ढोने का काम करते हैं दे कर्मेंद्रिया को जानकारी नहीं होती जानकारी ज्ञानेन्द्र को तो है ये दोनों मिलकर के चलते हैं काम होता है ये बात म का ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र दोनों को साथ लेकर ही यह कोई कार्य कर पाता है जानना भी है करना भी है करने के लिए कर्मेंद्रिया जानने के लिए ज्ञानेन्द्रिया तो दोनों लेके काम कर पाता है एक इंद्र से कोई कार्य से तो नहीं कर सकता कोई भी और रूप दूर में है पहुंचना है किसे पहुंचाना चक्षु के माध्यम से इसके द्वारा पहुंचाना पड़ेगा के पास पहुंचाने के लिए जानकारी उसको है चलना पड़ेगा को काम करना पड़ेगा इंद्रियाणी दशा इंद्रिय दश है स्रोत्रादिनी पंच बुद्धियात् उप... बुद्धि उत्पादकत्व उप... तो ज्ञान के उत्पादक होने से स्रोत्रादि इंद्रिया पांच हैं और बुद्धिंद्रियाणी बाग पाणी आदिनी पंच वो भी पांच है कर्मेंद्रिया कर्मनिवर्त कर्मेंद्रियाणी कर्म के संपादक ही है इसलिए कर्मेंद्रिया कहते हैं इनको ताणी दशा मिलकर के दस हो गए पांच ज्ञानंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया एकम च किम एक क्या है फिर दस कम च का दस और एक, एक मैने क्या तत्म वो क्या है तो मन है वो एकादशम एकादश हो जाता है वो आत्मकम संकल्प विकल्प स्वरूप है उसका पंच इंद्रिय गोचर पांच इंद्रियों के विषय गोचर मान विषय पांच इंद्रियों के विषय है पौने शब्दाद जो शब्द पर स्वरूप पांच विषय है विषय कहा तानी एक सांख्या चतुर्विंशति तत्वी आचक आचक सत्य कहा सांख्य लोग कापिल सांख्य लोग इसको चौबीस तत्व करके कहते हैं ये चौबीस तत्व हो जाते हैं तो उनके माध्यम से हमारे यहाँ और भी हैं क्षेत्र कोटि में और भी हैं उन्होंने प्रकृति अंश को इतने में रखा है और वेदांत में आगे एक श्लोक और है इसके विषय में ये कहना है महत्व हेतु माह महाभूतान महान होने में कारण क्या है अपंचीकृत अवस्था के जो पंचभूतों को महान विशेष महत्विशेषण लगा दिया महान ताने भूतानी इत्यादि कहा हुआ है तो महत्व में, महत्व में हेतु देते हैं सर्व विकार व्यापकत्व आदि सारे कार्य कार्यवर्गों को व्याप्त कर बैठे हैं वह पंचभूत अपंकृत वाले कारण वही है इनका ठूली जगत का कारण वही है विषय यही है, है। विषय व्याप्त करके बैठने से भूत महाभूत हो गए कहा सूक्ष्म भूत सूक्ष्मी कहा था भूत शब्द है ना थूलाना में भी विशेष अभावात विशेष अभावात ग्रहे कहानी ये संघ भूत शब्द आया हुआ है यहाँ महाभूतानी भूत शब्द आ गया तो थूल को भी ग्रहण कर सकते हैं ना कोई विशेष तो आई ना यहाँ कोई सूक्ष्म भूत सूक्ष्म विशेषण तो लगा या नहीं महाभूतानी बोला भूत बोला हुआ है तो भूत तो थूल भी है भूत शब्द है ना जो भूतानी महाभूतानी भूत शब्द गया उसके द्वारा थूलाना भी विशेषा भाव थोल भी तो समान ही है सामान्य ही है वो भी ले सकते हैं भूत शब्द से ग्रह कहा यानी थोल को भी ग्रहण करने में क्या आपत्ति है ये आ समय तो उत्तर देते हैं थूलानी कहा थूलानी तो इंद्रिय गोचर शब्द ने अविदायी संूलभूतों को तो इंद्रिय गोचर शब्द से कहे जाएंगे थूलभूत आगे इंद्रियों के विषय होते हैं ये और शूक्षणों को इंद्रियों के विषय नहीं होते महाभूत शब्द का अर्थक महान ने इतने बड़ा कार्य पैदा करने वाले इसे महामहत विश्लेषण लगाया उसको ठीक है ठीक है अहंकारो अहम प्रत्यलक्षण जिसे थी। मतलब अहम अहम जो बुद्धि बनती है ना एक अंतर्ण वृत्ति बनती है अहम आकार वृत्ति इसी को अहंकार के शब्द से कहा जाता है और शरीर और बुद्धि में एकता करके बोलने वाला अहम है उसी आत्मा अनात्मा में एकता करके बोलने वाले को अहम कहा जाता है भूताना प्राकृतिक अभी अभिमात्र अभिमन मत्र अभिमात्मात्र आत्म मे अहंकार विशेष भूत जो है ना प्राकृति है का कार्य है अभिमान मात्र आत्म अभिमान मान प्राकृति है प्राक्रिया हमेशा तो है ही भूत अहंकार अहंकार विशेषण लगाते हैं क्या महाभूत इत्यादि शब्द कहा था अहम कारो मे महाभूत कारण अहम प्रत्यय लक्षण जो महाभूत के कारण पंचभूत के कारण है स्वरूप है, मनोवृत्ति है एक महत्व महता, महता परम इत्यादि महता परम अभ्यक्तम अभ्यक्ता पुरुष पर पुरुषात्म परम केंद्र सा का गति कठोर शब्द है महतत्व से पर होता है कौन अभ्यक्त होता है कहा हुआ कठोपण महाता परम अव्यक्तम इत्यादि आया इत्यादि प्रसिद्धम महत् शब्दार्थम अहंकार है तो महा ऐसे जो महत् शब्द है अहंकार का कारण है जो महातत्व है एक आया अहंकार इत्यादि कहा था अहंकार शब्द से कहा था कि अहंकार कारणम बुद्धिर अद्यवसाय लक्षा यह कहा था महत् शब्द के द्वारा और उसके आगे क्या है अव्यक्त है बुद्धि के आगे ये कहना होगा ईश्वर शक्ति युति ईश्वर की शक्ति बोल दिया वासीकार ने ईश्वर की शक्ति है वो शक्ति है कौन अव्यक्त ईश्वर शक्ति चैतन्य चैतन्य भी हो सकता है ईश्वर की शक्ति ये शंका कोई कर सके तो का मम्म माया दुर क्या हुआ है मेरी है मैं नहीं हूं चैतन्य नहीं है मेरी माया है वो अवधारण रूपम अर्थम विभक्त रहते प्रकृति अव्यक्त में उसे स्पष्टीकरण करते हैं ये, कहा। ये प्रकृति कहा। ये आठ प्रकार की प्रकृति यही है तन मात्रा तक प्रकृति महतत्व और अहंकार और ये आठ मात्रा ये आठ है, ये आठ है ये। ये ये पंच तन्मात्रा ने अहंकारों बहुत अव्यक्त महत अव्याकृतम अष्ट हो गए पंच तन्मात्रा हो गया और अहंकार हो गया और महतत्व हो गया अव्याकृत हो गया मिलकर के आठ हो गया ये है मूल प्रकृतिया ति वेदना समुचार्थ चकार करते मूल प्रकृति से जो तन्मात्रादि आदि है ना उनको समुच्चय करना है इसके लिए चकार भी दिया है बुद्धि आदि चकार है दशेन्याणव विभज्य दस इंद्रििया दशक दश इंद्रि कौन कर्मेद ज्ञाने दस एकदी एक एक आदि कहा था तदे प्रश्न द्वारा फुटते इंद्रिया एक शब्द भी है दस और एक, एक क्या है प्रश्न है मन इत्या शब्द शब्द थूला भूता है शब्दादी तो जो इंद्रिय गोचरा बने शब्दादि विषय शब्द से क्या लेना सब भाषिक आने इंद्रिय गोचरा का शब्दादी विषय बोल दिया है तो क्या लेना थोल भूत को लेना बनते हैं जितने भी है उक्तमात्र आदि तंत्रांतरिया में तन्मात्र तो आदि जो आठ बताए गए ना जितने बताए तंत्रांतरीय अन्य सिद्धांत सांख्यों का सिद्धांत यह सम्मति है चौबीस प्रकृति उन्होंने इस तरह से गिनाया हुआ है यह भी चौबीस ही हो गए तंत्र तंत्र तंत्र माने सिद्धांत अन्य सिद्धांत अंतरीय माने अन्य सिद्धांत काबिल सिद्धांत है वो तानी इत्यादि कहा था इसी कहा था तानी सांख्या सदरुपये से तत्वी इतिहास कहा सांख्य लोग यही चौबीस को चौबीस चो, तत्व करके मानते हैं पुरुष से भिन्न यही है मानते हैं क्योंकि यह और भी है क्षेत्र में उनके जितना कहा उतना ही नहीं और भी है आगे एक और आएगा उन्होंने कहा है मूल प्रकृति अभिकृति ये है बोलते हैं वो आर्य आर्यचंद का श्लोक है मूल प्रकृति किसी का कार्य अभिकार है मूल प्रकृति अभिकृतिर महदाद्या सब जो महदादी है ना सात महतो अहंकार पंच धन मात्रा है वो प्रकृति भी है विकृति भी है हैं किसी की अपेक्षा से प्रकृति किसी की अपेक्षा से विकृति सात है षोड़श विकार है सोलक विकार सोलह विकारी विकार है कौन पांच ज्ञान पांच कर्म और मन और विषय पांच विषय विकार ये वो बोलते हैं न प्रकृति विकृति पुरुष आगे चंदा और भी है वहाँ श्लोक में और भी है पुरुष न किसी के कार्य भी नहीं कोई किसी का कारण भी नहीं पुरुष ऐसा मानते हैं न प्रकृति विकृति पुरुष अंतिम में लगाते हैं वो पुरुष विकृति भी प्रकृति भी न, किसी को बनाता भी न, बनता भी न, ऐसा मानते हैं सांख्यकारि का है ये तृतीय श्लोक है ये पठंती ऐसा पढ़ते हैं ये, ये कहा समय हो गया है यही रखते फिरते। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णाद पूर्व गच्छते पूर्णश पूर्णमा पूर्णमेविष्य ओ सा